माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी छब्बीस पाँच उन्नीस सौ ग्यारह श्री माँ रामेश्वर दर्शन के पश्चात कुछ दिन कलकत्ते ठहरकर सप्ताह भर पहले जयराम बाटी पहुँची थी माँ के पुराने घर के बरामदे में शाम के समय बातचीत हो रही थी माँ किसी भक्त के बारे में पूछ रही थी माँ उसने क्या कहा था मैं उसके प्राण तुम्हारे लिए तीन चार महीने से व्याकुल थे माँ या क्या साधु को सब माया काटनी होगी सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए केवल कहना माँ का स्नेह माँ का स्नेह माँ का प्यार नहीं पाया यह सब क्या है लड़कों का सब समय साथ में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता मनुष्य की आकृति तो है भगवान तो बात की बात है मुझे परिवार की बहु बेटियों को लेकर रहना होता है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 एकदम वासना शून्य होने से तो सब खत्म कोई लड़का आया खाया पिया चला गया उस पर माया कैसी हाजरा ने ठाकुर से कहा था आप नरेन नरेंद्र कहकर इतनी चिंता क्यों करते हैं वे लोग तो मज़े से खाते पीते और रहते हैं आप भगवान के चिंतन में मन लगाएं आपको यह माया क्यों ठाकुर ने उनके कहने पर सारी माया काट कर भगवान में मन लगा दिया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 इस प्रकार कहते रहने पर तब कहीं उनका मन शरीर पर उतरा कृपावश हो वे मन को उतार कर रखते थे योगिन योगानंद ने जब शरीर त्यागा तो उसने निर्वाण की आकांक्षा की गिरीश बाबू ने कहा देख योगिन निर्वाण मत चाहना मत चाहना ठाकुर को इस विराट रूप में मत सोच कि ठाकुर विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है सूर्यचंद्र उनके नेत्र हैं बल्कि ठाकुर जैसा थे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 जैसा रामेश्वर में मैंने देखा था राजाओं की पत्थरों की मूर्तियाँ पहनी हुई रखी है, भगवान को जब होती है तब वहां से ले आते हैं बहुत से देवलोक हैं तो जन लोक सत्यलोक ध्रुवलोक आदि ठाकुर कहते थे कि वे स्वामी जी विवेकानंद को सप्तर्षियों में से लाए थे उनकी बातें वेद वाक्य जो है असत्य नहीं हो सकती मैं तब क्या हम लोगों को भी काठ माटी के पुतलों के जैसा होकर रहना होगा माँ नहीं तुम लोग उनकी सेवा करोगे दो प्रकार के लोग हैं एक तो वे जो यहाँ की भांति भगवान की सेवा को लेकर हैं और दूसरे वे जो पुतले के समान युग युगांतर से ध्यान में मग्न है मैं माँ ठाकुर कहते थे जो ईश्वर कोटि जीव है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 ंश को यदि पानी और दूध मिलाकर दो तो वह दूध को अलग करके पी लेगा मैं क्या सभी वासना रहित हो सकते हैं माँ यदि ऐसा होता तब तो सृष्टि ही खत्म हो जाती ऐसा संभव नहीं है इसीलिए वह सृष्टि चल रही है लोग बार बार जन्म लेते हैं मैं यदि गंगा में देह त्याग हो तो माँ वासना समाप्त होने से ही काम बनता है अन्यथा किसी प्रकार कुछ नहीं होता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 इसी वर्ष वर्षाकाल में एक दिन पूज्य शरद महाराज योगिन मां तथा कुछ भक्त जयराम बाटी से कामार पुकुर गए थे वहां गिर पड़ने से योगिन मां के शरीर के कई भागों से रक्त निकलने लगा मैंने पहले लौटकर मां को योगिन मां की घटना सुनाई सुनकर वे दुखित हो कहने लगी। गोलाब ने कहा था योगेन जा तो रही है देखें कितना गिर पड़ आती है उसकी इसी बात को रखने के लिए योगेन गिर आई साधु की वाणी है तो वह जब तब करती है इसलिए उसके कथन का फल हुए बिना नहीं रहता इसलिए साधुओं को कुछ कहना नहीं चाहिए